नमस्कार मैं हूं साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो रहो तो मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और खास हमारी युवा मित्रों को कि जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी करते हैं कई बार वो ये बातें करते हैं कि हमें आज के इस एपिसोड में ये सीखने को मिला ये नई चीज़ आपने हमने आपसे जानी है तो मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं आपकी जिज्ञासा जो है कार्यक्रम के प्रति हर समय बढ़ती जाती है और हम लोग भी कोशिश करते हैं किसी एक्सपर्ट्स को बुलाकर या किसी एक्सपीरियंस पर्सन को आपके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपको उनके एक्सपीरियंसिस को सुनने का मौका मिले उनसे जानने का मौका मिले तो आज हम लोग बात नहीं करने वाले हैं एच के बारे में ह्यूमन रिसोर्स जो कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है और ये एक बड़ा फील्ड है इसमें भी अलग अलग लोग अपनी पेशे से काम करते हैं और इसमें भी हम अपना करियर अच्छा बना सकते हैं लेकिन विस्तार से हम लोग जानेंगे आ, हमारे साथ खास मेहमान है आज के इस को, करियर ऑप्शन को सजाने के लिए भारती पाठक सक्सेना हमारे साथ हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे भारतीय पाठक सक्सेना का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार रमेश भाई शुक्रिया और आप सभी दोस्तों के लिए इस बातचीत पे मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपने बहुत ही यंग दोस्तों से मुलाकात एक रेडियो द्वारा कर पाऊं जी जी जी भारती जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब आपने कहा कि मैं एचआर में बीस साल काम किया और उसके बाद फिर अभी कंसल्टिंग कर रही हैं आप जो भी जिसकी जर्सी जरूरत हो वैसे वह चीज़ें आप देने की कोशिश करते हैं और आप कुछ लिखते भी हैं आर्टिकल लिखने का भी आपका शौक है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर और मैं चाहूँगा कि हमारे यूथ जो इस वक्त करियर से रिलेटेड बातें सोचते हैं कई बार होता है कि हम लोग एट नाइन्थ टेंथ में भी पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे हैं परसेंटेज मैंने देखा कि कुछ ही परसेंटेज बच्चे जो है वो अपने करियर के बारे में फ़िक्स सोचते हैं उस समय ही और कुछ बच्चे जो है आफ्टर द रिज़ल्ट सोचने वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं और ग्रामीण आंचल में जो रहते हैं वो तो सोचते हैं कि जो नौकरी मिले सो कर लेंगे पहले तो पढ़ाई का जो है ये निकलने दो ऐसा करके भी सोचते हैं दे आर नाट फोकस टू थिंक अबाउट देर करियर तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे इस शो को रन करने का भी हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि वो बच्चे आठवीं नौवीं या बचपन से ही अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर दें तो वो सही समय पे सही चीज़ कर पाएंगे तो मैं चाहूँगा कि जैसे आपके पास एच का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है बीस साल आपने काम किया है तो एच ये है क्या चीज इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कीजिए थैंक यू मुझे लग रहा है कि एच क्या है इस तरह का सवाल शायद मैंने पहले कभी फेस नहीं किया आ, लेकिन मैं ज़रूर इसको समझाने की कोशिश करूंगी बहुत ही सिंपल शब्दों में ताकि जे। जे। जो हमारे यूथ हैं या युवा पीढ़ी है वो इसको समझ पाए खासतौर पे आ, इसको हम मानव संसाधन कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स एक आ, डिपार्टमेंट है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक कंपनी में पाया जाता है आज की डेट में हम एटलीस्ट ये बहुत गर्व से कह सकते हैं कि और, हर ऑलमोस्ट हर कंपनी में ये डिपार्टमेंट मिलता है आ, अगर मैं कहूँ जब मैंने अपना करियर शुरू करा था 1997 में तब आ, उस वक्त ये सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था हुँ, हुँ, हुँ, और हम उस वक्त इसको मानव संसाधन को ज़्यादातर पर्सनल डिपार्टमेंट के नाम से जानते थे जी, आ, उस वक्त हमारा काम भी उतना ही सीमित था तो पर्सनल के लिए अगर आपको मैं थोड़ा डिटेल दूं कि पर्सनल डिपार्टमेंट करता क्या था तो ज्यादातर हम सिर्फ एक डेटा मैनेज करते थे कि हमारी कंपनी में ये लोग काम करते हैं इनकी ये स्किल्स हैं इनकी ये क्वालिफिकेशंस हैं इसके बेसिस पे जो डेटा तैयार होता था वो पर्सनल डिपार्टमेंट हैंडल करता था हु, तो आ, पहले ऑफकोर्स हमारे पास इतना आई की सुविधाएं नहीं थी सिस्टम्स नहीं थे तो वो मैनुअली होते <laughs> थे वैसे वो मेरे ख्याल से कॉमन पीपल ये कहते थे कि इनके पास वो पेमेंट स्लिप यहाँ से लेना पड़ता है। जी जी जी जी so, आ, कुछ हमारा जो आ, छुट्टिया लेनी हो तो यहाँ से मिल जाती हैं यहाँ अप्लाई करना पड़ता है तो तो वो वो <laughs> कर जी, क्यूँकी जी, जी। बहुत कुछ पर्सनल डिपार्टमेंट के हाथ में या जो लोग वहाँ काम करते थे बहुत कुछ उन पर निर्धारित होता था उनका सही काम करने से आपकी छुट्टियाँ सही रहती थी नहीं तो आपके पैसे कट जाते थे तो बहुत ही सीमित तो कहेंगे कि चीज़ें उसमें शामिल थीं इसलिए उसको पर्सनल डिपार्टमेंट कहा जाता था छुट्टियों का हो गया आपको कितनी हॉलीडेज मिलेंगी रूल्स और पॉलिसीज कंपनी में क्या रहेंगी नहीं। नहीं। इस तरह से हम सिर्फ ये देखते थे कि हम कंट्रोल मैकेानिज़म्स कैसे कंपनी में इस्टेबलिश कर सकते नहीं। हैं।, नहीं। हैं आज की डेट में सीनरियो बहुत बदल गया है देखते देखते हम पर्सनल से पहले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बने फिर हम ह्यूमन कैपिटल डिपार्टमेंट भी बने बहुत सी कंपनीज आज अपने एच डिपार्टमेंट को नाम देती हैं हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बहुत सारे एच के जो लोग हैं उनकी डेजिगनेशन्स भी इसी तरह इसी से, तरह चेंज, से होती चेंज होती गई है, है। पर्सनल हेड से एच हेड हुए एच हेड से हैप्पीनेस या पीपल हेड हुए hmm. तो बहुत वेरिड नामों से अब जाना जाता है उसी तरह काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है सही बात काम का रोल कहा जाए तो बहुत बढ़ गया है जो इस डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं सो टुडे यू विल नॉट एक्सपेक्ट कि आप सिर्फ जाके लीव का पता करें क्योंकि अब ये सब जो कुछ डेटा बेसिक होता था वो तो ऑनलाइन मिल जाता हाँ, है आपको हाँ, हाँ, हाँ. वो आपकी एंट्री हुई और entry आपका ये सारा डेटा कैप्चर हो गया आपने हाँ। कब छुट्टियां ली सो उसका उसमें इतना रोल नहीं है इट्स सो मच ऑनलाइन बट वॉट इज रियली रिक्वायर्ड इज ऑनेस्टली रियली क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स अल्टीमेटली किसी भी कंपनी का एसेट क्या होता है <laughs> human resource उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय तो उनको आप uh, कैसे खुश रख पाए कैसे मोटिवेट कर पाए प्रोडक्टिविटी कंपनी में कैसे बढ़ा पाए तो एचआर का रोल बहुत स्ट्रेटेजिक हो गया है अब रादर देन ओनली ऑपरेशनल जो कि एक टाइम पे बहुत होता था आई वॉन्ट से ऑपरेशनल खत्म हो गया है बिकॉज वो एक मस्ट है लेकिन हाँ स्ट्रेटेजिक बहुत बढ़ गया है ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पहले ज़माने में किस तरह से एच काम करता था जैसे आपने कहा पर्सनल होता था डिपार्टमेंट लेकिन आज बिल्कुल उसका सिनारो बदल गया है क्योंकि वो जो काम करते थे पहले वो मैनुअल के जगह पे अब हो गया इलेक्ट्रॉनिक इसलिए वो काम ख़त्म हो गया और फिर यहाँ इनका फोकस जो है प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा है कि हमारे जो ह्यूमन uh, रिसोर्स हमारे पास जितना है उनसे हम लोग जितना अच्छा काम ले और प्लस ये भी हुआ कि आ, लोग भी खुश रहें आज मैं, आज ये थोड़ा सा स्पेशली देखा जा रहा है कि वो खुशी से वो चीजें करके देख में उससे हम उसको रखते हुए बजाय इसके सिर्फ की पहले होता था की एक आदमी से चार का काम ले लो लेकिन कितना स्ट्रेस में जा रहा है कितना बर्न आउटा नहीं देखा जाता था आजकल वो बहुत कॉम देखना भी जरूरी पड़ गया क्यूँकी जो आदमी चार लोगों का काम कर रहा है वो सिर्फ कर रहा है लेकिन उसमें कोई जान नहीं है वो आ, काम अस्त व्यस्त ही रहता था फिर वापस चार लोगों को लगा के ठीक करना पड़ता जी। तो वो कही नहीं, कही, वो वाली नहीं होती थी जो चाहिए आ, भाई, हो सकता है हम कुछ प्रेशर डाल भी निकाल ले। लेकिन आप एक आदमी को उस बर्नआउट की सिचुएशन पे ले आते हैं की उसके बाद वो शायद जो आदमी बीस साल का घोड़ा हो वो दस साल से रिटायर हो जाए तो उसको कहते हैं की बर्न आउट हो गया उसके आगे वो काम कर नहीं पाए हाँ, हाँ. तो भारती जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता तो हमारे सभी लिसनर जो इस वक्त हमारे युवा साथी सुन रहे हैं या हमारे जो भी रेडियो लिसनर अभी इस वक्त रेडियो प्रोग्राम को सुन रहे करियर ऑप्शन इसको मुझे लगता है कि उन्हें उनकी पुरानी बातें याद आ गई होगी या कुछ ऐसी चीज़ें जो छुट्टी वाली हमने बातें की थी रजा की बात होती थी वीकली व्यू की बात होती थी सीक की बात होती थी वो सारी चीज़ें जैसे कि हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी उसमें जुड़ जाती थी तो वो सारी इंसुरेंस वाली बातें आ जाती थी उसमें कार्ड बनती तो आप आप नेचुरली तो तो आपने उन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से बताया की क्या है एच आर तो आइए आप आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर भारती जी से मैं जोड़ना चाहूंगा आप सभी को आप सुना है रेडमोट बन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मैं ते रहो रुक जाना नहीं तू तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे शायद बाहर के रुक जाना नहीं तू तो कहीं हार के कल के मिलेंगे साहे बाहर के हो राही ओ राही ओ राही, ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, ओ राही, ओ राही। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हम लोग आज बात कर रहे हैं एचआर के बारे में किस तरह से हम इसमें करियर बना सकते हैं तो अब आइए फिर से मैं भारती जी से आपको जोड़ना चाहूँगा भारती जी आप मुझे ये बताइए कि हमारे युवा साथी जो टेंथ या ट्वेल्थ में हैं और उन्हें एच आर डिपार्टमेंट में काम करना हो ह्यूमन रिसोर्स में अपनी करियर को एक्सेल करना हो तो क्या क्या चीज़ें उनको ज़रूरी हैं किन बातों का ध्यान रखना है थोड़ा सा बताइए रमेश भाई सबसे पहली चीज़ जो मैं युवा भाई बहनों को बताना चाहूँगी कि आपकी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा आपका एप्टीट्यूड बहुत मैटर करता है कि आप अपने करियर में क्या चूज़ करें राइट right? आप ऑफ़ कोर्स टेंथ ट्वेल्थ के बाद भी ये डिसाइड हो जाता है कि आप स्ट्रीम्स आजकल बच्चों के पास बहुत ऑप्शन हैं वो अपनी स्ट्रीम एक साल कोर्स करने के बाद भी चेंज कर लेते हैं और बहुत बच्चे ऐसा करते भी हैं क्योंकि हमेशा हम सही हों पहले डिसीजन में पहली चॉइस में ऐसा आजकल नहीं, नहीं हो पाता हाँ, मुमकिन नहीं होता लेकिन ये जरूर है कि आपको बहुत पहले से अपना इंटरेस्ट जरूर समझ में आ जाना चाहिए इससे कैसे हम देख सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट किस में है बहुत सारे आजकल आपके पास साइकोमेट्रिक टेस्ट्स भी मौजूद हैं हाँ, उपलब्ध हैं जी तो करियर काउंसलर्स हैं स्कूलों में भी आजकल ये सुविधाएं उपलब्ध हैं कि दसवीं में तो डेफिनेटली बच्चों का टेस्ट लिया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट है देर आर असमेंट्स बहुत हुँ, से साइकोमेट्रिक असमेंट्स ये पता करते हैं कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है आपका टैलेंट कहाँ है आपका स्किल कहाँ है पर मैं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल चॉइस है ये ज़रूरी इसमें सही गलत नहीं है पर्सनल चॉइस ये है कि एप्टीट्यूड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका एप्टीट्यूड चेंज नहीं होता आप स्किल और टैलेंट डिवेलप कर सकते हैं हु, हु, हु, हु, अगर मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं अगर मुझे लोगों के बारे में Uh, सोचना बहुत ज्यादा पसंद नहीं इफ़ इफ़ आई एम ओनली अ पर्सन जो एक इंडिविजुअल की तरह एक अलग सीट पे ही अकेले बैठ के काम करना है हुँ, हुँ, तो ह्यूमन रिसोर्स में तब भी आपके लिए जगह है डिपार्टमेंट में हुँ, लेकिन बहुत लंबी देर तक या बहुत आगे करियर ग्रोथ पात नहीं हो पाता ओ, क्योंकि बहुत सीमित हो जाता सही है।, बात है आप एक डेटा पे काम करें आप रिक्रूटमेंट के बैकेंड पर काम करें हायरिंग के बैकेंड पे काम करें यह आप अपने करियर के शुरुआत में कर सकते हैं मगर अब आपको बहुत जरूरी है कि लोगों से आप इंटरेक्ट करें आप उनसे बातचीत करके उनको कितना कम्फर्टेबल कर पाते हैं लोग है है। तो अगर वो इंटरेस्ट आप में नहीं है शुरू से तो आप ह्यूमन रिसोर्स को चूज ना करें एज ए करियर ऑप्शन ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ ये चीजें शायद हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी पता चल रहा है कि किस जगह पे हमें जाना है तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं कि आप लोगों से बात करना लोगों के साथ मिलना जुलना और उनको कुछ बताने में आपको बहुत अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि इसमें आना जरूरी जी, है जी, अगर ये चीज़ें और भी, भी चीज़ों में काम में है, करता है भी ज्यादा ये काम करता है तो कहीं ना कहीं एक चीज जो है आपको मल्टीपल करियर में यूज होने वाली होती है लेकिन इसके साथ में जब आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत वाली काम है तो फिर आपको वापस एक बार अपने बारे में खुद को जैसे कि अभी भारती जी बता रहे थे आजकल बहुत सारे टेस्ट हैं आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझे लगता है कि एक एक नॉमिनल फीस दे आप अपना करियर को बना लें तो अच्छी बात है ये भी आप, आप, आपका एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट है हम लोग क्या करते हैं मोस्टली आज के समय में या हम लोग सोचते हैं कि हमारा ग्रुप जहाँ जा रहा है हमारा पी ग्रुप यहाँ जा रहा है हाँ। तो हम भी वहीं चले गए फ्रेंड्स के, के, के सर्कल में हम, हम बहुत आ जाते हैं या फिर माता पिता ने बोला चलो बेटा ये कर लो तो वो उसके उनके भी इंफ्लुएंस में हम लोग काम करते हैं तो वो अगर आपकी रुचि है और वही चीजें आपको मिल रही तो वेल एंड चाहूंगी को लेकर बहुत से लोगों का ऐसा मानना है और अगर आप एक्चुअली तो आप देखो सो फीमेल जेंडर इज मोर इन दिस करियर आई रियली आई एम नॉट वेरी श्योर इफ आई एम हैपी टू सी दिस जेंडर बायस टू वर्ड्स इन दिस करियर क्योंकि और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो नारियां हैं, जो लड़कियां हैं वो हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। बहुत से मेल्स हैं जो एचआर में बहुत ही बहुत अच्छा करते हैं लेकिन किसी तरह का ये डेफिनेटली उनके फेवर में जेंडर बायस है हुँ, फेवर हुँ, में नहीं, है, नहीं है।, है जेंडर बायस है और ज़्यादातर पेरेंट्स भी इंक्लाइन नहीं होते कि उनका बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जाए <laughs> अगर वो एमबीए करता है या कोई क्वालिफिकेशन करता है वो डेफिनेटली चाहते हैं सेल्स में जाए फाइनेंस में जाए ह्यूमन रिसोर्स में ये देखा गया है कि लड़कियों को बहुत इंकरेज करा जाता है फॉर ah. श्योर sure, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये गलत है कि लड़कियों को इनक्रेज ना किया जाए hmm. क्योंकि कुछ उनकी बेसिक स्ट्रेंथ्स होती हैं जो इस है। करियर में बहुत काम आती हैं hmm. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने युवा दोस्तों को मना कर दें कि ये करियर उनके लिए सही नहीं है बिकॉज ऑफ द एजेंडा जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात हो रही है आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमें अपना मंथन दोबारा कर ले कुछ इन्वेस्टमेंट चाहे तो आप कर ले अगर आपको करियर अच्छा बनाना है लाइफ टाइम आपको किसी एक चीज़ को करना है तो उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट शुरू में टाइम हो लोगों से मिलना हो ज़रूर इन सारी चीज़ों को करते रहिए ताकि आपको जो है आ, सही रास्ता मिल पाए थोड़ा सा टाइम लगा दीजिए लेकिन ये थोड़ा टाइम आपके पूरे लाइफ में जो स्पेसियस टाइम है उसको बचा पाएगा अदरवाइज़ फिर क्या होता है कि हम लोग ज़बरदस्ती किसी फील्ड में जुड़ जाते हैं और न, कर भी लेते हैं जब नौकरी करते हैं तो हमें रोज़ का एक अंदर से मन खाता है कि भाई मैं कहाँ आ गया <laughs> तो वो चीजें आपके साथ कभी भी नहीं होगा अगर आप पहले से कुछ समय अपने करियर के लिए देंगे या अपने बारे में सोचने के लिए टाइम देंगे तो ये बहुत जरूरी है में जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा जी जी जी कि इसमें एक स्किल की भी बहुत आवश्यकता है जो कि आ, बहुत सारे एचआर के बच्चे जब तैयारी कर रहे होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते जहाँ तक डेटा एनालिटिक्स की बात होती है जहाँ तक आईटी टी सैवी होने की बात होती है आजकल इसके बगैर बिल्कुल काम नहीं जाता आप एच की फील्ड में भी बिना ये दो स्किल हुए आप सक्सेसफुल ग्रोथ नहीं पा सकते तो ये स्किल भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल तो आईटी के बगैर कुछ भी नहीं होता तो वो आपको कंप्यूटर नॉलेज तो ज़रूरी है थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को आपको सीखना है इसमें एक्सेल होना ही है वैसे तो आजकल तो स्कूलों में कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है तो वो ज़्यादा वो नहीं करेगा लेकिन चाहिए नीड है तो उसे भी करना है आपको और इसके साथ मैं अभी एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे इसमें हम लोग क्या कहते हैं हमारा क्या क्या पोजीशंस होते हैं हम लोग अपग्रेड कैसे हो सकते हैं कौन कौन से लेवल कुछ है इसमें देखिए लेवल्स तो बेसिकली जो करियर ग्रोथ होता है वो हर कंपनी का अपना ग्रेडिंग सिस्टम होता है लेकिन आ, इस डिपार्टमेंट में, में पर्टिकुलर जी जी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डेफिनेटली ये है कि आप स्पेशलाइज भी हो सकते हैं और आप चाहे तो जनरलिस्ट एचआर की तरह भी काम कर सकते हैं किसी भी एरिया में आजकल ये हो गया है कि आप स्पेशलाइजेशन आप कितना भी डीप जा सकते हैं किसी एक ही पर्टिकुलर वर्टिकल में या चाहे तो आप जर्रलिस्ट की तरह काम करें कि आप हर एरिया की नॉलेज रखें स्पेशलाइजेशन ना करें फॉर एग्जाम्पल Uh, uh, कुछ लोग हैं जो सिर्फ टैलेंट हायरिंग में काम कर सकते हैं mm -hmm. टैलेंट सर्च uh, में टैलेंट मैनेजमेंट में काम करते हैं mm -hmm. रिक्रूटमेंट में काम करते हैं तो आप रिक्रूटमेंट में भी पूरे पूरे आप अपनी करियर के शुरू से और अंत तक आप रिक्रूटमेंट हैंडल कर सकते हैं आज mm -hmm. की डेट में ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है mm -hmm. बहुत सी बड़ी कंपनीज में आप एज अ रिक्रूटर ज्वाइन करते हो और आप हेड ऑफ़ रिक्रूटमेंट हेड ऑफ़ हायरिंग हेड ऑफ़ टैलेंट इस तरह की डेजिग्नेशन भी पा सकते हैं हुँ, हुँ, तो बहुत सी कंपनीज में आपको अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप कॉम्पनसेशन uh, बेनिफिट में खाली एक्सपर्टीज हासिल करते जाएं। शुरुआत जब आप करेंगे अपने करियर की तो ऑफकोर्स आप एज अ जर्नलिस्ट करते हैं क्योंकि आपको एचआर आर एज अ होल आपको पूरा पता होना चाहिए कि एच में हर तरह का एक्सपोजर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए हुँ, हुँ, उसके बाद आप एक स्पेशलाइज एरिया ले सकते हैं कि अगर आपको आंकड़ों में बहुत ज्यादा रुचि है तो ऑफकोर्स आप कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं लोगों की सैलरीज बनाने में आपको बहुत मजा आता है <laughs> तो आप डेफिनेटली उस उस एरिया में जा सकते हैं इंसेंटिशन स्कीम्स आप क्रिएटिव हैं आप क्रिएट कर सकते हैं ये ऑपरचुनिटीज आजकल बहुत हैं आपके लिए लेकिन आप चाहे तो आप जनरलाइज्ड भी अपना पूरा करियर आप ऐसे कर सकते हैं एज ए जनरल फंक्शन में आप काम कर रहे हैं अच्छा इन फ्यूचर यहाँ अभी जो चेंजेस आए हैं जैसे कॉपरेट वर्ल्ड है उसमें एच की ड्यूटीज जो है थोड़ा सा और बढ़ जाता है uh, जैसे शुरुआत में शायद आपने बताया भी मुझे uh, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स में ये एक बात है कि एफिशिएंसी और क्वालिटी और फिर एटीट्यूड्स जो है ये चीज़ें सिखाई भी जा रही हैं <laughs> तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके बारे में बताइए <laughs> आपने जैसे बोला कि कैसे कैसे रोल चेंज हो रहा है तो आज की डेट में जब आप अगर आप किसी कंपनी uh, में एच मैनेजर हैं या एच हेड की तरह से अगर आप काम कर रहे हैं सीनियर आपका एक्सपीरियंस इतना हो गया है तो आज सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना काम जो अपने डिपार्टमेंट का है आप वो कर सकते हैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स हेड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी तो इसीलिए आज अगर आप देखें कंपनीज में इंसेंटिव आपकी सिर्फ हायरिंग और फायरिंग के ऊपर नहीं हो रहे हैं कंपनी mm -hmm. कितना बिजनेस कर रही है mm -hmm. क्योंकि एज एन एच लीडर एज एच आर लीडर आपने क्या कंपनी में वो टैलेंट लेके आप आए हैं क्या आपने लोगों को उतना ट्रेन करा है क्या आपने ये देखा है कि किस तरह की स्किल्स की कंपनी को जरूरत है हुँ, हुँ, क्या हुँ. आप बिजनेस से कनेक्टेड हैं तो बिजनेस और एचआर आजकल दोनों साइमल्टेनियसली ही काम कर सकते हैं साथ साथ ही काम कर सकते हैं आप एक अलग दिशा में और बिजनेस एक अलग दिशा में पहले की तरह काम नहीं चल पाता इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत से एच के जो लीडर्स हैं वो आज बोर्ड पे भी होते हैं आप देखेंगे कि बहुत से एच आर लीडर्स हैं वो आर पार्ट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट टीम आप बिजनेस मीटिंग्स में जहां पहले एच दिखाई नहीं देते थे आजकल एच का भी उतना ही रोल होता है उन बिजनेस मीटिंग्स में क्योंकि आज की डेट पर टैलेंट हायरिंग सिर्फ उनका काम खत्म नहीं कर देता नहीं, नहीं, नहीं। आज की डेट में टैलेंट हायरिंग के बाद टैलेंट मैनेजमेंट टैलेंट को ट्रेन करना उसको डेवलप करना एंड एंश्योरिंग की बिजनेस की प्रोडक्टिविटी उसके आ, एक, जो एक्सपेक्टेशन हैं बिजनेस के टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हों वरना आपकी भी उतनी ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है <laughs> चलिए भारती जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि लेटेस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं जो चीज़ें देखने को मिल रहा है वो सारी चीज़ें जो हैं पहले वाली चीज़ें जो है बदल गई हैं और अब जो है पूरी तरह से कंपनी जो है एच के साथ रिलेट करता है और एच में जो भी लोग काम करते हैं वो पूरे ही कंपनी का ऑलराउंड हेल्थ के लिए ह्यूमन रिसोर्स में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी को खुश रखने के लिए उन सभी से अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए तीनों दायरे में एच काम करता है और उसके लिए वो अलग अलग तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं और इसमें न्यू जॉब्स भी बहुत सारे क्रिएट होते हैं जैसे कि कोई अच्छा स्पीकर है वो फिर अपने एचआर अच्छा डिपार्टमेंट में रखकर लोगों को मोटिवेट भी करने के लिए कभी कभी प्रोग्राम्स में ये करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमने देखा कई बार कोई बड़ी कंपनी होती है तो वो उनको बुलाती भी हैं ख़ास करके जी। तो ऐसे में जैसे बताया कि हर चीज में एक्सपर्ट खुद नहीं हो सकते देन ऑफकोर्स आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी में किस चीज़ की इस वक्त रिक्वायरमेंट है। सो यूटली हायर यूल्ट जैसे कि आपको बताया कि अब मैं फुल टाइम जॉब ना करके कंसल्टिंग करूँ विच मींस कि कंपनीज को जहां जहाँ जरूरत होती नहीं। है नहीं। वो एक्सटर्नल रिसोर्सिस कंसल्टेंट्स हायर करके प्रोजेक्ट बेसिस पे ऑफकोर्स वो काम करवा सकते हैं जो इंटरनली वो पॉसिबल नहीं होता स्किल के ना होने की वजह से या टाइम के ना होने की वजह से तो ये सारी चीजें भी है और हो भी, हो भी रहा है तो मुझे लगता है कि स्काई इज़ द लिमिट हर जगह पे चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं लेकिन वही बात है कि एक बार आपको रिवाइव करना पड़ेगा आपका अपना रुचि कहाँ पर है और आप उसमें कितने स्किल्स को लेकर जाते हैं तो आशा करता हूं आज के इस एपिसोड में जो हमने बातें की आप तक बहुत ही अच्छी तरह से पहुँचाने की कोशिश हमारी रही है फिर भी कोई सवाल कोई विचार आपके पास आता है तो ज़रूर हमें कन, न, कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग हमें फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज करके आप बता सकते हैं कि हमें इस बात की ज़रूरत है इस बात के बारे में और जानकारी चाहिए तो ज़रूर अपना नाम लिखिए और अपना मैसेज टाइप करके हमें सेंड कीजिए चौरानवे इस नंबर पर तो आज के इस एपिसोड में हमने भारती जी से ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सुना जाना और जाते जाते मैं कहूँगा हमारी युवा साथियों के लिए एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे <laughs> आ, अगर सिर्फ कुछ ही शब्दों में मुझे मैसेज देना हो स्काईज द लिमिट अगर मेहनत और निश्चय पक्का हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं सिर्फ अपने पे विश्वास रखिए और अपनी मेहनत पूरी करिए दूसरों की बातों में या दूसरों में के इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन नहीं रखी है ये दूसरे आपके बहुत हितैषी भी हो सकते हैं इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत पेरेंट्स बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो रियलाइजेशन आ जाता है कि हमने बच्चों के ऊपर अपनी बनशा या अपना चॉइस थोपकर शायद अच्छा नहीं किया mm -hmm. तो डेफिनेटली mm -hmm. ये मैं पेरेंट्स के लिए भी मैसेज दूंगी नॉट ओनली फॉर द यूथ दैट लेट द चाइल्ड डिसाइड सही बात उनको अपना डिसीजन लेने दीजिए आज के यूथ बहुत ही आ, अच्छे एक्सपोजर पा, पाने के चांसेज हैं अपरचुनिटीज बहुत ज्यादा हैं पहले से मल्टीफोल्ड अपॉर्चुनिटीज बच्चों के पास हैं mm -hmm. तो उन्हें अपना डिसीजन खुद लेने दीजिए उनकी ड बनिए इंस्ट्रक्टर मत बनिए <laughs> चलिए भारती जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को और ख़ास हमारी युवा साथियों को भी अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारी अपनी बात भी रेडियो पे आ रही है ऐसा उनको लग रहा होगा तो चलिए आप अपने लिए भी खुशी मनाइए और जाते जाते मैं यही कहूँगा फिर से स्काईज़ द लिमिट बात को हम लोग जो है आ, बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि आपके पास उतनी अनंत शक्तियाँ बस उसे जानना है उसे एक्सप्लोर करने की आपको आदत डालनी है जहाँ भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले ज़रूर उसे अपने हाथ ले और उसमें अपने आप को साबित करने की कोशिश जरूर करें तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में हमारे साथ भारती जी जुड़े उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और हम चाहेंगे कि वो समय समय पर इसी तरह के कुछ नए विचार लेकर हमारे साथ जुड़े रहेंटू मधुबन का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे युवा पीढ़ी से एक बार फिर जोड़ा शुक्रिया <laughs> शुक्रिया शुक्रिया। तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आप अपना करियर में अच्छा करें बहुत अच्छा करें अपना और परिवार का नाम रोशन करें ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और भारती जी को दीजिए सलाम, नमस्ते खम्मा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो जाने कहा गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे जाने कहा गए वो दिन कहते थे तेरी रा रों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे जहां पड़े सजते किए थे यार ने मेरे कदम जहा पड़े सजदे किए थे यार ने मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बाहर ने जाने कहा गए वो दिन कहते थे तेरी तेरिया हमें नजरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको भर तुमको न भूल पाएंगे दिन भी अंधेरी रात है साया ही अपने साथ था साया ही अपने साथ है जाने कहा